शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य आओ मनुष्यों बनो अपने सकरे अंधकूप से बाहर निकलो और बाहर दृष्टि डालो देखो बाकी सब देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी विद्या सीखकर दूसरों के द्वार पर भिखारियों की भांति नौकरी दो नौकरी दो कहकर चिल्ला रहे हो दूसरों की ठोकरें खाते हुए गुलामी करके भी तुम लोग क्या अब मनुष्य रह गए हो तुम लोगों का मूल्य एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ऐसी सुजला सुफला भूमि में जन्म लेकर भी जहाँ प्रकृति अन्य सभी देशों से करोड़ों गुना अधिक धन धान्य पैदा कर रही है तुम लोगों के पेट में अन्न नहीं तन पर वस्त्र नहीं जिस देश के धन धान्य ने पृथ्वी के बाकी सभी देशों में सभ्यता का विस्तार किया है उसी अन्नपूर्णा के देश में तुम लोगों की ऐसी दुर्दशा तुम लोग घृणित कुत्तों से भी बदतर हो गए हो और फिर भी अपने वेद वेदांत की डिंग हाँपते हो जो राष्ट्र आवश्यक अन्य वस्त्र का भी प्रबंध नहीं कर सकता और दूसरों के मुँह की ओर ताकते हुए ही जीवन बिता रहा है उस राष्ट्र का गर्व धर्म कर्म को तिलांजलि देकर पहले जीवन संग्राम में कूद पड़ो भारत में कितनी चीज़ें पैदा होती है विदेशी लोग उसी कच्चे माल से सोना पैदा कर रहे हैं और तुम लोग भारवाही गधहों की तरह उनका माल ढोते ढोते मरे जा रहे हो भारत में जो चीज़ें पैदा होती है विदेशी उन्हीं को ले जाकर अपनी बुद्धि से तरह तरह की चीज़ें बनाकर समृद्ध बन गए और तुम लोग अपनी बुद्धि को संदूक में बंद करके घर का धन दूसरों को देकर हा अन्न हाअ करते हुए भटक रहे हो उपाय तुम्हारे हाथों में ही है आँखों पर पट्टी बांधकर कह रहे हो मैं अंधा हूँ देख नहीं सकता पट्टी हटा दो देखोगे मध्यान्ह सूर्य की किरणें से जगत आलोकित हो रहा है रुपये नहीं जुटा सकते तो जहाज के खलासी बनकर विदेश चले जाओ देश वस्त्र देशी वस्त्र गमछे सूप झाड़ू आदि सिर पर रखकर अमेरिका यूरोप की सड़कों और गलियों में घूम घूम बेचो देखोगे कि भारत की इन चीज़ों का आज भी वहाँ कितना मूल्य है हुगली जिले के कुछ मुसलमान अमेरिका में ऐसा ही व्यापार कर धनवान बन गए हैं क्या तुम लोगों की विद्या बुद्धि उनसे भी कम है देखो इस देश में जो बनारसी साड़ी बनती है उसके समान बढ़िया कपड़ा पृथ्वी भर में और कहीं नहीं बनता इस कपड़े को लेकर अमेरिका चले जाओ वहाँ इस वस्त्र से स्त्रियों के गाउन बनवाने में लग जाओ फिर देखो कितने रुपये आते हैं भौतिक विज्ञान और संगठन दूसरी जातियों से संभवतः हमें भौतिक विज्ञान सीखना होगा यह भी सीखना होगा कि कैसे दल का संगठन और परिचालन हो कैसे विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर थोड़े यत्न से अधिक लाभ हो आदि आदि भारत में प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना चाहता है आज्ञा पालन करने वाला कोई भी नहीं है आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा पालन सीखना होगा हमारी ईर्ष्याओं का अंत नहीं और यहाँ जो व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण है वह उतना ही अधिक ईर्ष्यालु है जब तक हिंदू ईर्ष्या से बचना और बड़ों की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखते तब तक उनमें संगठन की क्षमता नहीं आ सकती संगबद्ध होकर कार्य करने की प्रवृत्ति का हमारे स्वभाव में पूर्ण अभाव है उसका विकास करना होगा इसका सबसे बड़ा रहस्य है ईर्ष्या न होना सदैव अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए प्रस्तुत रहो और हमेशा उनसे मेल बनाए रखने की कोशिश करो राष्ट्रीय पद्धति से शिक्षा विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु प्रेम ही जीवन है और द्वेष ही मृत्यु हमारी मृत्यु उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से हम अन्य जातियों से घृणा करने लगे इस मृत्यु को रोकने का एकमात्र उपाय है पुनः उसी विस्तार को अपनाना जो जीवन का चिन्ह है अतः अच्छा हमें पृथ्वी की सभी जातियों से मिलना पड़ेगा पाश्चात्य जातियों से हम भोग के विषय में थोड़ा बहुत यह सीख सकते हैं पर यह शिक्षा ग्रहण करते समय हमें खूब सावधान रहना होगा मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आजकल हम पाश्चात्य भावनाओं से अनुप्राणित लोगों के जितने उदाहरण पाते हैं वे अधिकांश असफलता के हैं इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं एक ओर तो है हमारा प्राचीन हिंदू समाज और दूसरी ओर वर्तमान यूरोपीय सभ्यता इन दोनों में यदि कोई मुझसे एक को पसंद करने के लिए कहे तो मैं प्राचीन हिंदू समाज को ही पसंद करूँगा क्योंकि अज्ञ होने पर भी अपक्व होने पर भी कट्टर हिंदुओं के हृदय में एक विश्वास है एक बल है जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है किंतु विदेशी रंग से रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंड विहीन होता है वह इधर उधर से विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए अपरिपक्व विश्रृंखल बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र है वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता उसका सिर हमेशा चक्कर खाया करता है प्राचीन पथ पत के पथिक गण कट्टर होने के बावजूद मनुष्य थे उन लोगों में एक दृढ़ता थी परंतु ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व तो नहीं ग्रहण कर सके हैं, और हम इनको क्या कहें स्त्री पुरुष या पशु इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र आध्यात्मिक तथा लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों में ले लें और यहां तक और जहां तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करो